देवी भागवत बारहवा स्क गायत्री हृदय न्यास और गायत्री स्तोत्र नारद जी ने कहा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले सर्वज्ञानी ज्ञानी प्रभो आपने गायत्री के पाप नाशक हृदय का वर्णन किया अब गायत्री स्तुति सुनाने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं आदिशक्त्य तुम जगत की माता भक्तों पर कृपा करने वाली सर्वत्र व्याप्त तथा से हो तुम्हें नमस्कार है तुम ही संध्या गायत्री सरस्वती ब्राह्मी वैष्णवी और रौद्री हो रक्त श्वेत और कृष्ण ये तुम्हारे रूप हैं, देवी तुम प्रातः काल में बाल अवस्था से संपन्न मध्यान काल में युवा अवस्था वाली और स्वयं काल में वृद्धावस्था से युक्त हो जाती हो मुनि लोग सदा तुम्हारे रूप के विषय में इस प्रकार का चिंतन करते हैं तुम्हारे प्रातः काल के वाहन हंस मध्यान्ह के गरुण और सायंकाल के वृषभ हैं एकादश स्कंध में प्रातः संध्या के समय कुमारी हंसारूढ़ा काल में युति वृचारूढ़ा और सायंकाल में वृद्धा गरुण के ध्यान का वर्णन आया है इसके अतिरिक्त द्वादश स्कंध के तृतीय अध्याय में पंचमुख दशमुख तथा सठ अध्याय में पंचमुख चतुर्भुजा गायत्री के ध्यान का वर्णन है तुम ऋग्वेद का अध्ययन करती हो ऐसी मुद्रा में तपस्वी गण भूमंडल पर तुम्हारी झाकी प्राप्त करते हैं तुम अंतरिक्ष में विराजमान हो यजुर्वेद का पाठ करती हो भूमंडल पर सर्वत्र भ्रमण करते हुए तुम्हारे मुख से सामवेद का भी उच्चारण होता है विष्णु लोक के निवास करने वाली तुम देवी का रुद्रलोक में भी बधारणा होता है देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए तुम्ही ब्रह्मलोक में विरासती हो तुम सप्तर्षियों को प्रसन्न करने वाली अनेक प्रकार के वर देने में कुशल महामाया हो शिव शक्ति के हाथ नेत्र अश्रु और स्वेद से प्रकट हुई दस प्रकार की दुर्गा भी तुम ही हो तुम्हें आनंद जननी कहते हैं इन दस दुर्गाओं के नाम इस प्रकार है वरेण् वरदा वरिष्ठा वरवन्नी, गरिष्ठा वराहा वरारोहा नीलगंगा संध्या और भोग देवी तुम मृतलोक में भगवती भागीरथी पाताल में भोगवती और स्वर्ग में त्रिलोक वाहिनी, मंदाकिनी का रूप धारण करके तीनों लोकों में निवास करती हो तुम्ही भूलोक में शोक का नियंत्रण करने वाली धरित्री रूप से विराजमान हो तुम भूलोक में वायु शक्ति स्वर्गलोक में तेजहपुंज महर्लोक में महासिद्धि जनलोक में जना तपलोक में तपस्विनी सत्यलोक में सत्यवाक विष्णुलोक में कमला ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्रलोक में भगवान शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली भगवती गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो अहम और महत तत्वों की प्रकृति रूप से तुम, ही गाई जाती हो। तुम सामने अवस्था में विराजमान रहती हो सबल ब्रह्मा तुम्हारा स्वरूप है अतः उन्हें परा पराशक्ति और परमात्मा कहा जाता है इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये तीनों शक्तियां तुम्हारी ही कृपा से प्राप्त होती हैं गंगा यमुना विपाशा सरस्वती सरयू देविका सिंधु नर्मदा इरावती, गोदावरी शतद्रु देवलोक में विचरण करने वाली कावेरी कौशिकी चंद्रभागा विस्तता सरस्वती गंडकी तापनी करतोया गोमती और वेत्रवती ये नदियां भी तुम्हारे ही रूप है एड़ा पिंगला सुषुमना गांधारी हस्तिजिवा पूषा अपूषा अरम्बुषा कुहू और शंखनी आदि नामों से विख्यात प्राण वहन करने वाली नाड़ियों के रूप से तुम सबके शरीर में निवास करती हो ऐसा प्राचीन बुद्धजन कहते हैं तुम प्राण शक्ति रूप से हृदय कमल पर विराजमान रहती हो कंठ में रहकर स्वप्न का सृजन करना तुम्हारा सहज गुण है तुम सर्वाधार स्वरूपणी हो तालुम में तुम्हारा निवास है भोहों के मध्य में बिंदु रूप से तुम विरासती हो तुम्हें बिंदु मारनी कहते हैं मूलाधार में कुंडलनी नाली तुम्हारी ही आकृति है व्यापक रूप से तुम सबके रोमकूप में विरासती हो तुम्हारी शिखा के मध्य में परमात्मा तथा शिखा के अग्रभाग में मनोवन्मणी शक्ति विराजमान रहती है महादेवी अधिक कहने से त्रिलोकी में जो कुछ है वह सब तुम्ही हो संधे मैं मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तुम्हें नमस्कार करता हूं। यदि संध्या के अवसर पर स्त्रोत्र तो, का पाठ किया जाए तो प्रचुर पुण्य प्राप्त होता है इस स्त्रोत्र के प्रभाव से ढेर के ढेर पापों का नाश हो जाता है यह स्त्रोत्र महान सिद्धिप्रद है जो पुरुष सावधान होकर संध्या काल में इसका पाठ करता है वह अपुत्री हो तो पुत्रवान और धन की इच्छा वाला हो तो धनवान हो जाता है संपूर्ण तीर्थ एवं जप तप योग यज्ञ और दान के पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं वह दीर्घकाल तक प्रचुर भोग भोगकर अंत में मुक्त हो जाता है तपस्वियों के बनाए हुए इस स्त्रोत्र को जो स्नान के समय पढ़ता है वह जहाँ कहीं भी जल में स्नान करे उसे संध्या करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है नारद मेरी यह बात सत्य है सत्य है इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए नारद जो भक्तिपूर्वक इस स्त्रोत्र को सुनेगा वह भी पापों से छूट जाएगा संध्या के उद्देश्य से कहा हुआ यह स्तोत्र अमृत की तुलना करने वाला है